गीता कर्म योग की विशेषता 206 अध्यात्म तर्क का नहीं अनुभूति का विषय यह अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है अर्जुन साधना के इस सोपान क्रम को ठीक ढंग से नहीं समझ पाया है इसलिए उसके मन में कर्म और उसके त्याग को लेकर संशय उत्पन्न होता है वस्तुतः अध्यात्म क्षेत्र साधना का क्षेत्र है वह मात्र बुद्धि से समझ में नहीं आता वह अनुभव गम्य है मनुष्य की बुद्धि कितनी भी तीक्षण क्यों न हो पर वह उसके संशय को समग्र रूप से दूर नहीं कर सकती महाभारत के यक्ष प्रसंग में बुद्धि को अप्रतिष्ठ कहा है वन पर्व में हम यक्ष को युधिष्ठिर से पूछते हुए देखते हैं कह पंथा अर्थात मार्ग क्या है युधिष्ठिर उत्तर में कहते हैं तर्को प्रतिष्ठ श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषि मतम प्रमाणम धर्मस्थ तत्व निहितम गुहायाम महाजनों येन गतः सपन था तर्क की कहीं स्थिति नहीं है श्रुतियाँ भी भिन्न भिन्न है ऐसा कोई एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए फिर धर्म का तत्व गुहा में निहित है अर्थात अत्यंत कूढ़ है इसलिए महापुरुष जिस जिससे जाते रहे हैं वही मार्ग है युजिस्टर का तात्पर्य यह है कि किसी बात को समझने के लिए सामान्यतः तीन ही तरीके हैं या तो बुद्धि से समझो या फिर किसी ग्रंथ का सहारा लो अथवा तो किसी जानकार से जाकर पूछो पर धर्म तत्व तो को इन तीनों ही उपायों से नहीं समझा जा सकता क्योंकि इनमें से प्रत्येक में कुछ न्यूनता है बुद्धि की न्यूनता यह है कि उसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं है आप एक तर्क करते हैं यदि दूसरे व्यक्ति की बुद्धि आपकी बुद्धि से अधिक तीक्ष्ण है तो वह आपके तर्क को काट देगा तीसरा व्यक्ति और अधिक बुद्धिमान हो तो वह दूसरे के तर्कों को काट देगा अतव तर्क या बुद्धि के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता यदि कहें कि तब तो प्रामाणिक ग्रंथ को शास्त्र को पढ़कर धर्म का निर्णय कर लेंगे तो मुश्किल यह है कि शास्त्र भी एक नहीं है ऐसी दशा में किस शास्त्र को पढ़कर निर्णय किया जाएगा हर शास्त्र की बात निराली है शिव पुराण में यदि शिव की महिमा गाई गई है तो विष्णु पुराण में विष्णु की अतएव शास्त्र भी धर्म तत्व के एकमात्र निर्णायक नहीं हो सकते अच्छा तो फिर किसी जानकार से किसी धर्म विशेषज्ञ से किसी ऋषि से जाकर पूछ ले पूछा तो जा सकता था यदि एक ऋषि होते तो ऋषि भी अनेक हैं और कोई दो ऋषि ऐसे नहीं जिनमें मैत्य मैतक्य हो नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम आप आत्मनंद के पास आए वहाँ एक बात सुनी फिर किसी दिव्यानंद के पास गए उन्होंने कोई दूसरी बात कही विश्वानंद ने तीसरी बात कही अब भारत में नंदों की तो कमी नहीं जितने नंद उतनी बातें अतएव धर्म का निर्णय ऋषियों के पास जाकर भी संभव नहीं कारण यह है कि धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है वह गुहा में छिपा हुआ है यह गुहा है बोझ की अनुभूति की अतएव धर्म के तत्व को समझने के लिए अनुभूति की गुफा में प्रवेश करना होगा